नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया उनमें मंगल पूर्वक भाति भाति के उत्सव मनाए हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वता भवेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए मंदराचल अस्ताचल उदयआचल मलयदादुर निषाद गंधमदन कारवीर महेंद्र परयात्र क्रोच पुरुषोत्तम शैल नील त्रिकूट चित्रकूट वेकट श्री शैल गोकामुख नारद विंध्य कलंजर कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेष सामग्री ले उपस्थित हुए दूसरे द्वीपों में जहां-जहां भी जो-जो पर्वत हैं वे सब के सब हिमालय के घर पधारे शिवा और भगवान शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां किया शोनभद्र आदिनाद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव और पार्वती का विवाह देखने के लिए आए गोदावरी यमुना सरस्वती वेणी गंगा नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई उन सब के आने से हिमालय की सब और से भर वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे ध्वजा पाता रही थी बंदरवारों से सबकी शोभा होती थी चारों ओर चंदोवे से तने से होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था भांति भाती की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग-अलग सुंदर स्थानों में ठहराया अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया उन्हें महत्वपूर्ण साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया आंगन को केले के खंभों से सजवाया। रेशम की देरों में आम के पल्लव बांधकर बंदरवारे बनवाई गई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया गया मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रणांग की शोभा बढ़ा रहे थे इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य सम्पन्न किया उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्रयों से परिपूर्ण था वहां स्थावर और जगम सभी वसु कृतिम बनाई गई थी परन्तु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी उनमें उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था वहां की स्थावर वस्तुओं में जगम और जगम वस्तुओं से स्थवर पराजित हो रहे थे। अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे उस मंडप की स्थलभूमि जल से पराजित हो रही थी अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे इसमें कहां जल है और कहां थल कहीं कृतिम सिंह मने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे कहीं कृती मिस्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी वे कृतिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती थी और उनके मन को मोह में डाल देती थी उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जगमों के समान जान पड़ते थे वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे द्वार पर कृतिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के ही समान प्रतीत होते थे घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथियों सवारों सहित हाथी बनाए गए थे रथियों सहित रथ बनाए गए थे जो कृतिम अश्वों से ही खींचे जाते थे उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ इनके सिवा दूसरे कृतिम वाहन भी वहां खड़े थे पैदल सिपाहीों की कृतिम सेना वहां मौजूद थी मुने प्रसंचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की मंडप के सबसे आगे फाटक पर कृतिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित था भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसी ही वह भी थी उस कृतिम नंदी के ऊपर रत्नविभूषित महादिव्य पुष्पक्षोभा पाता था जो पल्लव तथा श्वेत चामरो से सजाया गया था उसके वाम पार्श्व में दो कृतिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था जो चार दांत वाले बनाए गए थे और साठ वर्ष के पाठों के समान दिखते थे वे परस्पर स्नेह से प्रतीत होते थे उनमें बड़ी चमक थी इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपत्त कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोग पालों और देवताओं से मिलते-जुलते थे, इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोवन दिशी अनन्या उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु कृतिम विग्रह विविशु ने बनाया था, जिनका स्वरूप साक्षात हरि के समान ही हे नारद उसी प्रकार पुत्रों और वेद और सिद्धों से घिरे हुए मुझे ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दलबल के साथ खड़े थे जो कृतिम भी बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे, थे। देवऋषि बहुत कहने से क्या लाभ हिमाचल से प्रेरित वे विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृतिम विग्रहों का निर्माण कर दिया इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी वह मंडप अनेक आशिरों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में डालने वाला था तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन, -उन कृतिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया पुनि लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े-बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की इसी तरह उन्होंने मुझे स्वयं भू श्री ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण करा दिया जो परम उत्तम उज्जवल था नाना प्रकार के आशीर्वाद से परिपूर्ण था इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े-बड़े भवन बनाए फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया जो भगवान शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की वह उज्जवल परम महान प्रभा से उद्भाषित और उत्तम अद्भुत था विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी इस प्रकार यह सारा अलौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगी देव हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया और अब क्या सुनना चाहते